युवकों के प्रति वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए अब हमें अपने धर्म के सिद्धांतों पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए हमारे धर्म के संप्रदायों में अनेक विभिन्नताएं एवं अंतर विरोध होते हुए भी एकता के अनेक क्षेत्र हैं प्रथम सभी संप्रदाय तीन चीजों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं ईश्वर आत्मा और जगत ईश्वर वह है जो अनंत काल से संपूर्ण जगत का सर्जन पालन और संहार करता आ रहा है सांख्य दर्शन अतिरिक्त सभी इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं इसके बाद आत्मा का सिद्धांत और पुनर्जन्म की बात आती है इसके अनुसार असंख्य जीवात्माएं बार बार अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण कर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है इसी को संसारवाद या प्रचलित रूप से पुनर्जन्मवाद कहते हैं इसके बाद यह अनादि अनंत जगत है यद्यपि कुछ लोग इन तीनों को भिन्न भिन्न मानते हैं तथा कुछ इन्हें एक ही के भिन्न भिन्न तीन रूप और कुछ अन्य प्रकारों से इनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं पर इन तीनों का अस्तित्व ये सभी मानते हैं यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि चिरकाल से हिंदू आत्मा को मन से पृथक मानते आ रहे हैं पाश्चात्य विद्वान मन के परे किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते वे लोग जगत को आनंदपूर्ण मानते हैं और इसीलिए उसे मौज मारने की जगह समझते हैं जबकि प्राच्य लोगों की जन्म से ही यह धारणा होती है कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील तथा दुखपूर्ण है और इसीलिए यह मिथ्या के सिवा कुछ नहीं है और न ही इसके क्षणिक सुखों के लिए आत्मा का धन गमाया जा सकता है इसी कारण पाश्चात्य लोग संगबद्ध कर्म में विशेष पटु हैं और प्राच्य लोग अंतर जगत के अन्वेषण में ही विशेष साहस दिखाते हैं जो कुछ भी हो यहाँ अब हमें हिंदू धर्म की दो एक और बातों पर विचार करना आवश्यक है हिंदुओं में अवतारवाद प्रचलित है वेदों में हमें केवल मत्स्या अवतार का ही उल्लेख मिलता है सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं या नहीं यह कोई विचारणीय विषय नहीं है पर इस अवतारवाद का वास्तविक अर्थ है मनुष्य पूजा मनुष्य के भीतर ईश्वर को साक्षात करना, साक्षात करना है, ईश्वर का वास्तविक साक्षात्कार करना है हिंदू प्रकृति के द्वारा प्रकृति के ईश्वर तक नहीं पहुँचते के के हैं इसके बाद है मूर्ति पूजा शास्त्रों में विहित हर एक शुभ कर्म में उपास्य पंच देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवता केवल उनके द्वारा अधिष्ठित पदों के भिन्न भिन्न नाम मात्र हैं कितु ये पाँचों उपास्य देवता भी उसी एक भगवान के भिन्न भिन्न नाम मात्र है यह बाह्य मूर्ति पूजा हमारे सब शास्त्रों में अधमतम कोटि की पूजा मानी गई है किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मूर्ति पूजा करना गलत है वर्तमान समय में प्रचलित स्मृति पूजा के भीतर नाना प्रकार के कुत्सित भावों के प्रवेश कर लेने पर भी मैं उसकी निंदा नहीं कर सकता यदि उसी कट्टर मूर्ति पूजक ब्राह्मण श्री रामकृष्ण की पद धूलि से मैं पुनीत न बनता तो आज मैं कहाँ होता